भगण अभी हम बड़े ही सुंदर पावन भजन अपनी साधना में बेटियों से पूजा जी से और और हमारे सुंदर भजन हमने सुने हमारे शिवपंड ने भी तबले पर संगत की भजन जो हमें भाव जगाते हैं भजन जो हमको हमारी अंतर आत्मा से जोड़ देते हैं कहते हैं कि भक्ति प्रभु को भी बांध देती है और भजन भक्ति की राह है भक्ति और आसक्ति इन दो शब्दों का हम चर्चा बराबर सत्संग में बीत गंगा में भी करते हैं एक आसक्त जगत है और दूसरा भक्त जगत है कहते हैं जिसके स्वभाव भक्ति नहीं है वो जीवन में कभी भक्ति नहीं पाता क्योंकि इन दोनों के रास्ते नितांत अलग अलग होते हैं आसक्त व्यक्ति जैसे आसक्त जगत में सब कुछ पाना चाहता है तो ईश्वर की राह में भी ईश्वर से सब कुछ पाना चाहता है वो ईश्वर कभी नहीं पा सकता वो ईश्वर से पाना चाहता और भक्त जो सदा विनम्र है अर्पित है वो ईश्वर से कुछ पाना नहीं चाहता वो तो स्वयं को प्रभु में मिटाना चाहता है और असक्त भक्ति आसक्ति करने वाले भक्ति नहीं जानते वे ईश्वर के द्रोही होते हैं तब साधना और भक्ति रावण भी करता है और ऋषि भी करते हैं। रावण सिद्धियां पाना चाहता है वो पाना चाहता है आसक्त है दम है और अंततः वो श्रीहरि के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त होता है असत्य का अंत यही होता है असत्य ईश्वर के पास आकर के भी चाहता है कि वो ईश्वर पर भी अपना अधिकार दिखा दे अधिपत्य जमा ले रावण देवताओं को भी अपनी मुट्ठी में करना चाहता है और संत ऋषि और मनीषी जन प्रभु को छोटा नहीं बनाते वे उनमें मिलना चाहते हैं जैसे कि पूर्व के ऋषि में कहा नहीं तो रोदसी रिघाए माणम इन बता के सारे ग्रह और नक्षत्र भी हे अनंत असीम तुम में समाते हैं तो एक बिंदु भर भी तो तुम्हें नहीं भर पाते आसक्त ऐसे परमेश्वर को भी अपनी मुट्ठी में करना चाहता है रावण है हिरण्य खशपू है बहुत सारी कथाएं हमारे हैं। तो जिसने अपने स्वभाव भक्ति के नहीं बनाए जिसका मन सरस नहीं हुआ और जो सदा श्री हरि की कृपा का भान नहीं करता वो जीवन में कुछ नहीं पाता है उसकी भक्ति भक्ति न होकर एक असुर आसक्ति होती है और इसी को हम आज की ऋचा में ले रहे हैं जैसा कि हम जानते हैं अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चतुर्थ ऋषि की ऋचाओं के पाठ पे हैं और हमारी ऋषि हैं हिरण्य स्तो कि जो ज्योतियों का स्तंभ है हरो जगमग ज्योति फैलती है और जो रोम रोम में समाया जो तपता हुआ भाव है जो तप है वही तो हिरण्य स्तूप तो आंगी रस है आय ऋचा खोलने तम अगने प्रमातिस्त पितासी न स्व वयस्कृत जामयु व्यम संवाय राय शती न सुवीरम सुवीर व्रत पाम पदाभया ये हमने ऋचा आज की लिए ऋषि कह रहे हैं शब्दार्थ भी हमने पीछे बोर्ड से ले लिए हैं जो नियमित पाठशाला में है कि त्वम अग्नि तुम ही आत्मा ही यज्ञ ही ब्रह्म ज्वाला प्रमाति ही त्व तुम।, तुम हम सबको बुद्धि और विवेक से आत्मा की अमर राह से वरत करने वाले हैं यहाँ अग्नि ब्रह्मज्वालाओं के प्रति है यज्ञ के प्रति है यज्ञ जो हम सबके अंतर में प्रज्वलित है बाहर का यज्ञ पढ़ाने के लिए है मूल यज्ञ यज्ञ है आत्म यज्ञ है जो हमारे भीतर प्रज्वलित है आत्मा ही यज्ञ के अधिष्ठित देव हैं ब्रह्मज्वाला ही नवदुर्गा नव माताएं हैं तन सामग्री है तथा जो भी भोजन हम लेते हैं वो वत इन्हीं ब्रह्मग्नियों में यज्ञ होता है और जीव रूप हम यजमान हैं प्राण वायु यज्ञ के उपाचार्य आरंभ से ही प्रथम ऋषि से वेद में हम इसी भाव के साथ ऋचाओं का पाठ करते चल रहे हैं तो कहा त्व अग्नि तुम ही आत्मा ही यज्ञ प्रमति ही देव ज्ञान को देने वाले अमृत को प्रदान करने वाले नित्य सत्य मार्ग का दर्शन कराने वाले पिता से हम सबको उत्पन्न करने वाले हो अब हमारे मन के वो सारे भ्रम और संदेह मिट गए पहले हम सोचते थे ये माता पिता हैं, ये जन्मते हैं लेकिन उन्हें तो एक अंग भी बनाना नहीं आता हे यज्ञ हे आत्मा घटवासी आप ही बूढ़े की राख को भस्मी को अन्न में अन्न को दुर्लभ योनियों में यथा संतति में देहों में लौटाने वाले हैं पिता असी आप ही जगत पिता है आपके अतिरिक्त कोई भी उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है न पिता से नम हमारे सब कुछ आप है ना माने हमारे त्व आप है वयस्कृतत्व जामायो वय वया जन्म से लेकर जामयो जन्म से लेकर वयस्कृतत्व बड़े होने तक आयु का प्रतीक्षण देने वाले हमारे ही आत्मा ही यज्ञ आप है आप ही तो बन की शबरी का राम हमारे जूठे भोजन को शबरी का प्यार देते हे आत्मा हे अंतर देवता आप ही तो यज्ञों के द्वारा मेरे उस जूठे अन्न को भी रथ में बदलते हैं संग त्वाराया। आप आपका साथ करते हुए राह बने शीघ्रता से तत्परता से शिना सौ सौ बार संग सहस्त्र सहस्र सहस्र बार आपके साथ सुवीरम यंती हम शौर्य से वीरत्व से जनम जन्म हम आपसे वरद होते हैं आप में पूर्णता पाते हैं जब तक असत अज्ञान के वशीभूत होते हैं हम वाह्य जगत में ही अपना सब कुछ खोजते हैं लेकिन जब अंतर की दृष्टि खुलती है जब सत्य हमारे सामने खड़ा होता है तो हे नारायण हे घटघटवासी हे राम आप ही हमारे सामने होते हैं सुवीरियम, क्योंकि जो आप हैं, आप ही ने हमको सदा ऊझ दी शक्ति दी शौर्य दिया वरना क्या मट्टी का ठेला मनुष्य बन सकता था जो पानी में घुल जाता है क्या वो जल में गिल्लोल कर सकता था तो सुवीरम यंती व्रतम अदा भया हा। और अमृ दिया है आपने उनको जो जुड़ गए हैं आपसे जो अपनी आत्मा में योग कर गए जिन्होंने आत्मा को ही अपना सर्वस्व भोजन रात सब कुछ माना जो उसी में व्याप्त हुए जो ही आत्मा आप में डूब गए जो आप में व्याप्त हुए उन्होंने ही सत्य पाया है उन्होंने ही सत्य का दर्शन किया है और वे ही सत्य की राह पाए आज की ऋचा में ऋषि ने एक बार फिर हमें सचेत किया है कि वाह जगत एक नाट्यशाला है एक नाटक है जहां हम श्री हरि के निमित्त हैं और जो सच्चे मन से ईश्वर के निमित्त होकर वाहे जगत को एक नाट्यशाला का मंच मानकर जीते हैं गीता में भगवान ने कहा हे अर्जुन वो पाप और पुण्य के लेपन को भी प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि जिसने मान लिया वो निमित है मेरे निमित होकर कर्म कर रहा है उसको पुण्य भी नहीं होते और पाप भी नहीं वो न पुण्य को जाता है भोगने को जाता है न पापों के प्रायश्चित को जाता है हे अर्जुन वो सदा मुझे प्राप्त होता है और उसकी पीछे आने वाली गति नहीं होती है गीता भी आज वेद में हम स्पष्ट कर रहे हैं सनातन धर्म के मूल ग्रंथ वेद हैं। ये बीज भंडारण है और इन्हीं के बीजों से सारी वाटिकाएं खिली है श्री राम कथा में श्री कृष्ण कथा में सभी पुराणों में ये वो अमृत महा ग्रंथ है ये ये ऋषियों की वाणी है ये अमर भाषा है कि जब निमित हो गए हम और हमने गृहस्थी को भी श्रीहरि का निमित्त धर्म माना हम राम सौगंध बन के जियेंगे तो पुण्य और पाप इन दोनों से हम दूर रहेंगे और जो आसक्त होकर जिएगा उसे पुण्य भोगने के लिए भी यथा लोगों को प्राप्त होकर फिर आना पड़ेगा और पाप भोगने के लिए भी जन्म दर जन्म भटकना पड़ेगा तो इस ऋचा को हम अच्छी तरह से आत्मस्त कर लें त्व तो अगने प्रमाते ही त्व तो पिता जामयु संत्वा रायः सं नम व जाम वराय शती नहस्रीण सुवीर यी व्रत व्रतपापादा भयाजगिरीज किचाहो तो उसके निमित्त होकर जी लो और अनंत की राह ले लो और चाहो तो पुण्य और पाप में भटक लो और यथा यथा सुखों और दुखों को भोगते अनंत अनंत योनि तक भटकते रहो आज का ब्रह्म सूत्र भी खोल लें आप आज का ब्रह्म सूत्र है दूसरे अध्याय का अट्ठाईसवा सूत्र है ये क्या कहा साक्षाद्य विरोधम जैमिनी जयमिने साक्षादप्य विरोधम जैमिनी ही।, ही ये ब्रह्म सूत्र है ये पूर्व के साथ जुड़ा आ रहा है कि क्या आत्म अग्नि को हम जठराग्नि मान सकते हैं तो उसी को बराबर वो बताते आ रहे हैं कि पहले कहा अदेव ना देवता भूतम के जो वैश्वानर है उसे जठराग्नि नहीं कहते जठराग्नि तो पेट की भूख है तो क्या पेट की भूख ही अग्नि है तो कहा नहीं वैश्वानर वही वै विगत है जो श्व माने मृत्यु से और नर जो प्रज्वलित रहता है रहती है नित्य तो ब्रह्म ज्वालाओं को ही हमने वैश्वानर कहा है और वो अग्निया जो मुझे क्षण क्षण ऊष्मा देती हैं जो मुझे हर जीवन को हम सबके जीवन को हिरणेश तो आंगिरस बनाती हैं क्या आज उसकी ज्योतियों से जगमग हैं हम अन्यथा ये शरीर चिता की भस्में पानी में घुली हुई मट्टी ही तो है आज हम हिरण्य स्तूप है ऋषियों के नाम कोई माता पिता प्रदत्त नाम नहीं होते केवल भाव प्रधान होता है ऋषि का जैसे हमने पढ़ा मधुचंदा में मधुचंदा जो विष से अमृत निकाल लाए जो विषाद जीवन को अमृत मय करे इसी प्रकार हमने दूसरे ऋषि में पढ़ा कि वे मेधातिथि कणु है मेद का अतिथि है कणु अर्थात अतिशय निर्मल करने वाले हैं इनकी माता देव होती हैं और पिता ऋषि करदम है ये लक्ष्मी के भी माता पिता हैं हा और करदम कीचड़ को कहते हैं सभी शब्द कोशों हा वो कीचड़ जिससे हम उभर के आए हैं जिन्हें ब्रह्म ने उभारा है जिसे आत्मा ने यज्ञों के द्वारा उस कीचड़ को ही तो अनमेल उठाया और नहीं तो ये में लौटाया मानव का जन्म पाए हिरण्य स्तूप है हम उन्हीं की ज्योतियों से जगमग हैं आंगीरस रस है और उन्हीं की आय ऊषमा है जो हमारे अंग अंग में प्रज्वलित है तभी तो हम धड़क रहे हैं सांस ले पा रहे हैं हम जीवित हैं। तो यहाँ कहा साक्षात स्वयं साक्षात माने सत्य रूप में इसका विरोध भी जैमिनी भी करते हैं वो वैश्वानर को जठराग्नि नहीं मानते हैं यहां जैमिनी शब्द जो है ऋषि का नाम है तो इसकी भी थोड़ी व्याख्या मैंने आपके बोर्ड पर करती है जेमिन शब्द का अर्थ होता है जीमना ग्रहण करना देखिए ऋषि कोई आपसे अलग नहीं होता है जेमिन माने आज कहते हो ना जीम लो। हाँ, इस शब्द का प्रयोग अभी भी भारत में बहुत प्रदेशों में होता है हा राजस्थान में विशेषकर मध्य प्रदेश में भी और यहां भी यदा कदा सुनने में आता है हाँ, कि थाली लग गई है आओ जीम तो जेमिन शब्द से ही जमन जमन जमन शब्द है से जेमिन और जीमना ये सारे उसी के उत्पत्ति हैं तो जेमिनी का अर्थ है कि जो जीम लिया गया है जो ब्रह्म ज्वालाओं के द्वारा ग्रहण करके पुनः ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट कर दिया गया है तो इस अर्थ में जयमिनी हम सब में रहता है हम सबके नाम है क्योंकि यज्ञ के द्वारा हम उत्पन्न है ब्रह्मज्वालाओं ने हमें उत्पन्न और प्रकट किया है यही जयमिनी शब्द का अर्थ है यहां आसक्त जगत और भक्ति जगत दोनों अलग हट जाते हैं वेद में आते ही और भक्ति का जो सही सत्य स्वरूप है वो हमें वेद में ही मिलता है कि जहां भक्त परमेश्वर की पैर की धूल बनता है उस पर अधिकार नहीं दिखाता ये सुबह शाम गाते भजन और मटकते लोग जो आप देखते हैं ये आसक्त जगत की लीलाएं हैं जिसे हम श्री राम कथा में दिखलाते हैं और हम रामायण में हैं हम कथा में प्रवेश करते हैं इसी के साथ ही हमारी कथा लंका में है और जिस प्रकार गुरुकुल में आज से हजारों वर्ष पूर्व इन कथा की पात्रता प्रत्येक छात्र में डालते हुए कि उसका जीवन किस प्रकार एक नाटकीय औपचारिकता एक लीला है और उसमें क्या क्या उसकी पात्रता है परमेश्वर स्वयं लीला अवतार धारण करके और स्वयं महालक्ष्मी प्रकट होकर के जो लीला करती हैं तो वो लीला इसी प्रकार है जैसे छोटी क्लास में अध्यापक लीला करता है पहले वो पढ़ाता है कि कबूतर से का पढ़ो खरगोश से तो पहले वो गाता है फिर पीछे बच्चे अनुसरण करते तो यहाँ स्वयं जगत पिता और जगत माता सभी देवताओं के साथ लीलावतार में प्रकट हैं कृप बालकों अपने जीवन के अक्षर पर डालो दस इंद्रियों का निग्रह करने वाला रथ लेने वाला मन दशरथ है और दस इंद्रियों को दस मुंह बना इन्हीं की अतृप्तियों के पीछे आसक्त जगत में भागता व्यक्ति ही दस मुंह वाला दशानंद रावण है अपने को पढ़ो अपने को जानो और हमने बड़े विस्तार से एक एक पात्र को पढ़ा है और अब हम लंका में आए हैं मेरा मन जब विषयों की लंका बन जाता है तो मेरी भक्ति आसक्त राक्षसियों के पहरे में प्रतिबंधित हो जाती है मैया मां जानकी की तरह ही स्वयं माता लक्ष्मी मुझको मेरा दर्शन करा और दंभ का अंधा मैं मानता हूं कि मैं भक्ति करता हूं भक्त जब मंदिर में आता है तो अपनी क्षुद्रता को सहज ही पाता हुआ प्रभु के चरणों में धूल की तरह बिखर जाता है आसक्त जब आता है तो दंभ के थाल आगे बढ़ाकर चढ़ावों के और ऐठन लेकर रावण की लौट जाता है जिसने विनम्रता खोई है उसके पास कोई भक्ति नहीं है वो कभी भक्त नहीं हो सकता याद रखो प्रभु के सामने भक्त आकर आत्मदर्शन करते हैं वो अपनी क्षुद्रता को अपने भोले अपराधों को जानबूझकर किए गए पापों को अपने सामने रखकर अपनी उस दीनहीन अवस्था को सामने रख जब श्री हरि के चरणों में अर्पित होते हैं तो उनके सारे पाप थुल जाते हैं और ईश्वर से स्पर्धा बराबरी और सामना करने का दम्ब लेकर तथा कथित आसक्त भक्त जब वहां आते हैं तो उनके पाप सहस्र गुणा और बड़े हो जाते हैं इसलिए कभी भी ईश्वर के नाम पर दिखावा और स्वांग कभी मत करना जिसने विनम्रता खोई है उसने राह खो दी है वो सदा के लिए भटक गया इसीलिए सनातन धर्म में ये चेला चंदा ये सब कभी नहीं होता था आप अपने मन से किसी ऋषि को जाके गुरु धारण करें यह आपकी इच्छा है वो तो सब में एक ब्रह्म ही देखता था लेकिन गुलामी के अंतरालों में विदेशियों की देखा देखी यहां सांप्रदायिकता शुरू हुई नहीं तो इस प्रकार के आचरण जो आत्मवादी समाज है जो सनातन धर्म समाज है उसमें ये कतई वर्जित है आज यदि हम उनको अर्पित हैं यदि हम कहते हैं कि हम श्री हरि को अर्पित हैं तो हम दूसरों से इच्छा तभी तो कर सकते हैं जब हम ये कहें कि हम उनसे तृत नहीं हैं, तो अपमान करें राम का फिर मांगे आपसे जब घटघटवासी है राम तो अंतर्भाव से जो समाज करे उसी में सबकी सेवा कर दो यही आश्रमों का आदिकालीन प्रचलन रहा है हम गंगा हैं मठ नहीं हैं धर्म गंगा की तरह प्रवाहित होता है और वो मठों की बंदर में कभी नहीं जाता अज्ञानी जन क्योंकि जो आसक्त व्यक्ति है वो केवल आसक्तियों का दर्शन करता है इस राह में भी इसलिए ये मठ खड़े हो जाते स्वामी जी वहां हजारों लोग हैं ना लाखों का चढ़ावा रोज चढ़ता है हमने कहा ये आसक्त व्यक्ति वहां यही देखने गया था राम पाने नहीं गया था गया होता तो किसी एक पेड़ के सामने बैठ के आत्मचिंतन करता इसे तुरंत दर्शन होते आसक्त व्यक्ति अंधे धृतराज से भी अंधा और जब जब मेरे मन की मन लंका बन जाता है जानकी जी मेरी सूरत मेरी भक्ति जानकी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे शोक संतप्त ही रहती है और यही हम सब की नित्य की पीड़ा है, जो जो हम जी रहे हैं उसका कारण कोई दूसरा नहीं मेरी पीड़ाओं का कारण मैं स्वयं मैंने ही मन को लंका बनाया है और हमारी कथा में हनुमान जी ने जानकी जी को अंगूठी दी है और सारी बात बताई है मेरा संकल्प ही हनुमान है मेरी सुधियों ने संकल्पों ने फिर मुझे जगाना चाहा है मेरी भक्ति को बताना चाह है क्या आत्मा फिर मेरा उद्धार करेगा इस आसक्तियों की लंका से मुझे निकाल बाहर करेगा स्वयं मा, हाँ जगत माता स्वयं लक्ष्मी जी ये अभिनय करके दिखा रही हैं और देखो रावण और कुंभकरण भी जय और विजय है भगवान के पार्षद है वहां इतना दोष मत देखो अपने मन की लंका के पाप खोजो, हो दोष तो सारे यहां है स्वामी जी वहां ऐसा क्यों हुआ अरे पगले वो तो तुझको तेरी लंका पढ़ा रहे तेरे मन में कलुष है झूठ है तेरे मन में अवसाद है क्रोध है दंभ है ईर्षा है बदला लेने की कुवृत्तियां हैं देख तेरी लंका का असुर तो कितना बड़ा हुआ है तू दूसरे के सुखों को छीनना चाहता है अपने को पढ़ वहां तो जय और विजय है जो रावण और कुंभकर्ण बने हैं यहां तेरी दस इंद्रिया दस मुंह बनकर तुझे दशानन रावण साक्षात बनाए हैं अरे अंतर आत्मा के आईने में अंतर के आईने में अपना चेहरा देख और फिर देख के कितना दम्ब कर सकता है तू यदि थोड़ा सा भी सच बाकी है तो आज बिखर ले आज परस ले क्यों इतने अमूल्य क्षण थे जीवन के इस प्रकार अंधता के साथ तूने नहीं आसक्तियों का अंधा था तू तो। धृतराष्ट्र को लगता है कि उससे ज्यादा समझदार और देखने वाला आदमी दूसरा हो ही नहीं सकता महाराज धृतराष्ट्र ही सोचते हैं और वही जानते हैं कि दुशासन दुर्योधन और शकुनि से बढ़िया कोई आदमी हो ही नहीं सकता तू भी तो यही करता आया मैं और मेरों में इन्हीं के कुचक्र में तू अंधा धृतराष्ट्र बनके जिया तू कृष्ण का दर्शन पाता कैसे राम कथा श्री कृष्ण कथा ये लीला कथाए भगवान राम का जो सही समय है वो आज से साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पूर्व का है मैं बहुत बार ही इस बात को दोहरा चुका हूं और इसकी कार्बन डेटिंग भी हो गई है सारा विश्व से अब स्वीकारता है और ये कथा कुछ हजार वर्ष पूर्व हमने गुरुकुल शिक्षा में बच्चों को उनके निमित्त धर्म पढ़ाने के लिए हमने लीला कथाओं को लिया था आज आप निमित्त धर्म को आसक्त धर्म बनाए हैं यह आपके हर सांस के पाप है काश आप इसमें वेद की इन ऋचाओं में धुल पाए कि जगत तो नाट्यशाला है जानकी जी को सांत्वना देते हैं हनुमंत कथा में आते हैं। और हमारी कथा तत्व की कथा है कथा का विस्तार नहीं केवल तत्व को चुन रहे हैं क्योंकि भगवान ने भी गीता में कहा है कि हे अर्जुन जो मुझे तत्व से जानता है वही जानता है ये सनातन धर्म है ये कथा प्रधान नहीं तत्व प्रधान धर्म है कथा तो तत्व का स्पष्टीकरण है मूल तत्व है गोविंद हरी हरिओ नारायण जानकी के सामने हनुमत खड़े हैं और वो कहते हैं कि मां राघवेंद ने ही मुझे ढूंढा था जानकी जी भी पहचान लेती हैं तो कहती है असुर तो बहुत बलशाली है कहा मां मैं तो बहुत छोटा सा वानर हूं लेकिन पूरी जो वानरों की सेना है वो इन असुरों को देखते ही देखते नष्ट कर देगी आपको एक बात बताएं जंगल में सबसे कायर और कमजोर जो जानवर होता है वो बंदर ही होता है बंदर सबसे कमजोर होता है आपको जंगल का दृश्य दिखाते हैं तो क्योंकि हम लोग तो कि जंगल में पेड़ों पे ये बैठे रहते हैं और जब शेर को चीते को बाघ को कोई भोजन नहीं मिलता पर बंदर सो रहे हैं शिकारी कुत्ते भी ऐसे ही करते हैं वह तो उन पेड़ों के नीचे आते हैं अब पेड़ के ऊपर बैठे हैं ये इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता लेकिन वो खाली मुंह ऊपर गड़ कर, करता हुआ, हुआ और उसके साथ ही सारे बंदर कांपने लगते हैं, मूतने लगते हैं और ऐसे टपकते हैं जैसे आम टूट टूट के गिर रहे हो पेड़ से और वो मोटे मोटे एक दो पकड़ता और चला जाता इतना कायर होता है ये बंदर लेकिन राम का साथ मिला जिसने इसने असुर राज रावण की लंका ध्वस्त की अरे तू अपने मन को कि बंदर को राम का संग न करा दे क्योंकि तो मन तो आज भी चंचल बंदर के जैसा है और ये बड़ा भीरू कमजोर और कायर है लेकिन जो इसे आत्मा श्री राम का साथ मिल जाए तो तू अनंत की राह पाए मोक्ष का मार्ग हो आवागमन से तुझे मुक्ति मिल जाए श्री राम कथा में लीला कथा में यही तो प्रमुखता है कि आत्मा का स्पर्श पाते ही वानर मायावी असरों को भी नष्ट कर देते हैं और तेरा मन झूठ की कपट की पाप की माया मिठा न पाया उसी में जिया उसी में जीवन का सर्वनाश किया और कहा कि मैं भक्ति करता अथवा करती हूं जिसके पास श्री राम की भक्ति है उसके पास कोई आसक्ति नहीं क्योंकि प्रभु के रूप का रस पीने वाले फिर कोई रस नहीं पीते बढ़िया मिठाई खाने के बाद कोई सड़ी हुई मिठाई नहीं खाता तो जिसने उसके रूप का नशा किया है वो विषयों का नशा क्यों कर करेगा हाँ जिसने अच्छी मिठाई नहीं खाई है उसके लिए वो सड़ी मिठाई ही उसका मुकद्दर है वही खाएगा हम एक स्वामी जी के यहाँ गए आज से कोई आधी सदी पहले की बात है लोग ले गए तो हम भी चले गए तो वहां देखा उनका कि अभी स्वामी जी एकांत में हैं तो ध्यान में देखा तो वो भांग पी के सो रहे थे बड़ी उनकी प्रतिष्ठा है थी उन दिनों में तो कहने लगे आप रुक जाइए जब उठेंगे तब आप मिल लीजिएगा तो वहां कोयला पड़ा था हवन वगैरह जो होता है तो हमने कोयला उठा के दीवार पर एक सेंटेंस लिख दिया कि जब एक द्वार खुलता है तो नौ द्वार खुलते हैं मैं ये नहीं मानूंगा कि आप केवल भांग का ही नशा करते और हम वहां से लौट गए फिर भी पधारे और उन्होंने कहा कि मैंने वो सब छोड़ दिया है अब आप आइएगा हमने कहा जब श्री हरि चाहेंगे तो हम फिर आएंगे आपके यहां फिर हम जा ही नहीं पाए और उनका गोलोपवास हो गया याद रखो एक भी विषय अगर झोट का पाप का विषयांतता का इंद्रियों का कुछ भी जुड़ा है पास साथ तुम्हारे और उसमें तुम अपने को निमित नहीं मान रहे हो तो वो एक विषय तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए महाबली है जैसे गीता में भी भगवान ने कहा कि हे अर्जुन दीपक नाव में रखे दीपक को कोई भी एक वायु हर लेता है बुझा देता है उसी प्रकार जीव का मन जिस भी विषय के प्रति आसक्त होता है वो एक विषय ही उसका सर्वनाश करने में सक्षम होता है हम गीता भी पढ़ते हैं मानस का भी पाठ करते हैं लेकिन क्या हम सचमुच पढ़ते हैं जिसने सारे विषय नहीं छोड़े उसने भक्ति नहीं पाई दिखावा भक्ति कुछ होती हो आशक्ति को दिखावा भक्ति आप मान लो आपकी मर्जी है लेकिन प्रभु के भक्त उसके मनोहारी रूप में ही डूबे रहते हैं वो भगवान को रिझाते नहीं वे तो उनमें रीझते हैं क्योंकि रिझाने वाला कुछ नहीं पाता रिझने वाला जिसके प्रति रिझता है उसका डुप्लीकेट हो जाता है तो जो प्रभु पर रीझते हैं उन्हें प्रभु के गुण मिलते हैं प्रभु का भाव मिलता है प्रभु की भक्ति और ज्योति मिलती है और जो ईश्वर को रिझाने की बात करते हैं वो बद से बदतर हो जाते हैं सदा याद रखना कि ईश्वर को रिझाया नहीं जाता उन पर रीझा जाता क्या है तुम्हारे पास जो उसका दिया नहीं है क्या है तुम्हारे पास जिससे तुम होगे उसको सब कुछ तो उसी का दिया तो ये पागलपन क्यों लेकिन आसक्त मन और आसक्त व्यक्ति कभी सत्य को नहीं पाते उन्हें लगता है कि वो शायद भगवान को भी रोटी वही खिलाते हैं भूल जाते हैं क्या आज भी ब्रह्मज्वालाएं और आत्मा यज्ञ के द्वारा मेरे झूठे भोजन को रख में न बदले तो सात्विक भोजन भी सड़के कैंसर बनाएगा और हमें मरना पड़ेगा ऐसे दाता पर जो एक एक क्षण दे रहा है आशक व्यक्ति दम्भ के वशीभूत न जाने क्या क्या सोचने के पाप कर बैठता और दिखावे भी करता इसीलिए कहते हैं कि सदा विनम्र रहो वाह जगत को निमित जगत मानो यदि भक्ति को पाना है तो भक्ति ये दिखावा भक्ति कोई भक्ति नहीं होती माला फेर ली थोड़ा सा ठमुक लिया ये कोई भक्ति नहीं है भक्ति के लिए भक्त बनना पड़ता है आसक्त भाव को सदा के लिए त्यागना होता है हनुमान जी को लगा वहां खड़े हैं तो कहने लगे माते मैं आपसे आगे लू क्या तो जानकी जी को बहुत बड़ा संकोच है लंका में जानकी जी ने स्वयं ही भोजन नहीं लिया हनुमंत को आतिथि में क्या अर्पित करें आज हम तो कहते हैं इतने थाल से के लाए हम लाए हैं उसने थोड़े न दिए पढ़ो अपने को जादू अपने को कि हम नारायण को क्या अर्पित करें आज जानकी जी जो स्वयं अन्य का परित्याग किए श्री राम की विरह में तप रही हैं मान रहा था सोने का हिरन विधाता के हाथ बहुत लंबे हिरन तो है छोटा सा मिल गई सोने की पूरी लंका और हम सब फंस गए मन को लंका बना के सोने की आज हम सब की जानकी की अवस्था है मत मानूना सोना उससे मारू ना उसके चरणों की भक्ति बिखर जाना उसके चरणों में मत हेठना कभी उसके सामने कहीं पर मत ऐठना क्योंकि वो घट घट वासी है हर घट पर रहता है जो ऐठ जाते हैं वो अपने सारे पुण्यों को तत्क्षण क्षण देते हैं उसी क्षण उनके सारे तप और पुण्य नष्ट हो जाते हैं भूले से भी ऐठना मत भूले से भी तम मत करना सब खो जाएगा भक्ति भी जाएगी जन्म भी व्यर्थ हो जाएगा सदा जिनों में रहना ये भक्ति का पहला चरण है ये पहली सौगंध है ये पहला संकल्प है जानकी जी के संकोच को हनुमत भाव लेते हैं कि सबको देने वाली जगत माता के पास आज इस लंका में एक फल भी तो नहीं है मान को अर्पित करने के लिए कैसे भी दयनीय कोई अवस्था हो सकती है और यह हम सब की स्थिति है अजर अमर अविनाशी अविवासी घटघटवासी सचराचर को प्रकट करने वाला परमेश्वर मुझ में है अब मैं दीन हो हीन हो अनाथ हो मेरे पे कुछ है भी तो नहीं क्या तो उन्हें क्यों क्योंकि मेरा मन लंका बन गया और सूरत वहां फंस गई दाता का बनाया मैं पुत्र हूं उसका और दीन हूं मैं अपने अपने मन की लंका टटोलो अपने अपने को पढ़ डालो क्योंकि ये तो अपने को धोने की कथा है श्री राम का होने की कथा है ये भजन बन केवल के मात्र गाई नहीं जाती है ये तो हरक्षण जीने की बात है अपने को पढ़ने की बात है ये पाठशाला का जीवन रूपी पाठशाला का ये पाठ्यक्रम है हनुमत कहते हैं मां मुझे भूख लगी है वो तो पहले ही संकोच में है ऊपर से हनुमत ने अब कहा कि तो मां मुझे भूख लगी है आप आज्ञा दे तो, तो कुछ फल खा लो यहां तो बहुत फल लगे हैं मां का संकोच मिटा रहे हैं हनुमत और यूं ही परमेश्वर हम सबके संकोच मिटाता है हमारे पास ऐसा क्या है जो हम ईश्वर को अर्पित कर सकते हैं कुछ भी तो नहीं है लेकिन जब नारायण को लगता है कि मेरा भक्त संकोच में है तो उसकी थाली में सब कुछ ले आता है कि जाके प्रेम से मंदिर में मूर्ति को भोग लगाओ मेरे नाम का प्रसाद बांटो दम भी मैं कर रहा हूं ऐसा सोच करके इस अमृत भाव में भी अपने लिए विष एकत्र एक कर लेता है दंभ का और भक्त इसमें नम्रता से विष जाता है कि प्रभु आप ही की दया कृपा से आपका निमित्त बना मैं सचराचर की सेवा में आपको अर्पित कर रहा हूं वो जो भजन की दो पंक्तियां हैं जो अक्सर हमारे भक्त भजन गाने वाले गाते हैं देन हार कोई और है देवत जो दिन रह लोग भरम मुझ पर करें तासे नीचे नक्त होगा तो विनम्र होगा आसक्त होगा तो मैंने इतना दान किया है फूल के कुप्पा हो जाएगा अपने से पूछो तुम क्या बने हो और तुम्हें क्या होना चाहिए मैंने कहा वहां बड़े भारी असुर पहरा देते हैं बड़े भयानक हैं ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारा कुछ अशुभ कर बैठे हनुमान कहा आते जब आपका आशीर्वाद और मेरे आराध्य श्री राम की बह मोहरे साथ है तो मुझे कोई भय नहीं है आप बस आ गया दे दो तो जानकी जी को लगता है कि उनके पास तो कुछ है भी नहीं क्या दे तो कहा अच्छा ठीक है लेकिन संभल के जाना हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में और वहां सारे फलों को उजाड़ने लगते हैं पहरेदार रोकते हैं तो उनको भी हनुमान बुरी तरह से पीट डालते हैं उन्हें घायल भी कर देते हैं और जो उनका वध करना चाहते हैं हनुमान जी का हनुमान उन्हें मार डालते हैं संकल्प में वो लग शक्ति है तुम्हारी जो आज भी इस लंका को उजाड़ दे दशानन को भी तोड़ सकता है लेकिन तुम कायर की तरह अपनी विषय शक्तियों में फंसे बैठे हो डरते हो क्या आज अगर हम सच बोलेंगे तो हमारा बड़ा अपमान होगा हम तो निर्धन हो जाएंगे हमारे साथ तो कोई खड़ा नहीं होगा इसलिए तो तुम झूठ और कपट का सहारा लेते हो बैसाखी भी वो उठाते हो जिसे स्वयं बैसाखी की जरूरत है झूठ में कैसे लाठी बन पाएगा कपट कैसे लाठी बन पाएगा उसमें तो ताकत ही नहीं है राम को लाठी नहीं बनाते इन भावों को लाठी बनाते हो बोलते स्वामी जी तो घर ग्रस्ती है लोकाचार है ना ये महापाप है ये अधा पाप है और इसका उद्धार करोड़ों जन्मों में नहीं होता है मत भूलो इस बात को तुम्हें यहां निमित होकर ही चीना था आसक्त होकर नहीं तो जब रावण तक पहुंचती है खबर रावण भी मेरा मन ही तो है जब दस इंद्रिया दसवों बनी है इस कथा में तत्व रूप अपने को खोजो यही तत्व को जानना है राहण ने सुना तो उसने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा तुम्हारे मन में तुम्हारे मन दशानन का एक बेटा है अक्षय अक्षय माने जिसका कोई क्षय ना कर सके अरे मेरे पास पचास पीढ़ियों का इकट्ठा है स्वामी जी और अब सारा गायब हो गया यहां कुछ अक्षय नहीं है तेरा दम्ब उसे अक्षय बनाए तेरी अंधता उसे अक्षय बनाए अक्षय कुमार आते हैं उन्हें लगता है कि वो हनुमान को मारेंगे और हनुमान तो दिखाना चाहते हैं कि देख राम तेरी लंका में कुछ अक्षय नहीं है दोनों में युद्ध होता है अक्षय कुमार मार दिए जाते हैं अरे मौत तुझे उठा ले जाएगी तेरी संपत्ति भी तेरा अक्षय धन नहीं है तेरे नाते रिश्ते भी झूठे हैं क्योंकि स्वप्न भी अगर तू उनको दिख गया तेरे मरने के बाद तो सारे के सारे डर जाएंगे कि ये प्रेत पिशाच बन के पीछे तो नहीं पड़ गया स्वामी जी इसकी गया कराओ ये कहे दिख रहा है फिर से क्या अक्षय है तुम्हारे पास किस दम्ब से तुम झूठ के साथ जी रहे हो कैसे तुमने लंका बनाए मन अपने और राम की कथा में भी ना धुल पाए पढ़ो अपने को जानो और तब रावण स्वयं उठते हैं जाने के लिए तो मेघनाथ कहते हैं कि मैं जाकर के उसे ले आता हूं मेघनाथ है मेघ माने बादलों की जैसा नाद है दंब है और इसने भी तप किया है आसक्त तप है इसका भक्ति नहीं आसक्ति है उसका सिद्धियां देवताओं से ईश्वर से ही पाई हैं और अब वो देवताओं पर इंद्र जीत है वो उसने देवलोक के राजा इंद्र को भी जीता है और सबको वो बंदी बना के इस मन दशानन की लंका में ले आया है अपने पिता के घर में ले आया और सबको बंदी बना के रखा मौत भी जिसके दरवाजे पर जिसके पैर पाए के खंभे के साथ पलंग के पाए के साथ बंदी रहती थी मृत्यु का देवता यम भी बंधा हुआ है आज आप सबने भी तो कहा है कि स्वामी जी हमने मौत को बांधा हुआ है ना रोज एक अर्थी उठा के ले जाते हैं लेकिन मानते नहीं कि कल तुमको भी मरना है अगर ये याद होता तो आज पाप क्यों करते तुम आज झूठ और कपट की एक सड़ी हुई जिंदगी क्यों जीते हैं हम सब हमने भी बन के रावण यम को अर्थात मृत्यु को अपने पलंग के पाए के साथ बांधा हुआ है इसीलिए तो निर्भय बैठे हैं सुबह से शाम तक झूठ कपट दंभ और पाप ही जीते हैं कोई संबंध ऐसा नहीं जिसे हम राम भाव में जीते हैं अपने सगे संबंध भी हम कपट भाव में जीते हैं बोलो क्या ही सच नहीं है दोष देते हैं कि स्वामी जी क्या करें बाकी सब ऐसे हैं ना और वो बाकी सब भी तो कह रहे हैं कि तुम भी तो ऐसे हो क्योंकि जब बाकी सब ऐसे हैं तो सब में तू भी तो है क्यों कर रहे हो ऐसा क्योंकि तुम्हें दम्ब है कि तुमने यम को अपने पाए के साथ बांधा हुआ है वो दास है तुम्हारा तुम्हें मौत नहीं आएगी बाकी सबकी अर्थी उठ जाएगी है याद तुम में से किसी को कभी आता है याद मेघनाथ आते हैं तो हनुमत उसे भी बहुत बुरी तरह से तोड़ते हैं और जब मेघनाथ देखते हैं कि किसी प्रकार काबू में नहीं आया तो ब्रह्म फेंकते हैं अब देवताओं की देवी सिद्धियों का ही देवताओं पर प्रहार कर मैंने इतनी माला फेरी आपने भी तो कहा अगर राम के निमित्त होते तुम्हें कोई पाप भी देता तुम्हारा कोई अहित भी चाहता तुम निमित हो अहित श्री राम का होता उत्तर वहां से आता तुम्हारी रक्षा होती पर तुम्हारे तो राम है ही नहीं तुम्हें खुद करते हो इसलिए झूठ और कपट के सहारे हो जाते हो अक्षय मारा गया है जब ब्रह्म पाश फेंका तो ब्रह्मपाश का प्रभाव हनुमान पर है ही नहीं उन्हें तो वो तो स्वयं महारुद्र है रुद्रावतार है वो और उन्हें वरदान भी है क्योंकि ऊपर कोई पाश कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा लेकिन ये सोच करके कि चलो थोड़ा रावण से भी मिल लिया जाए उसे एक बार चेता तो दिया जाए हा ये भक्ति सत्संग बन के हनुमान हम सबको चेता रहा है लेकिन हमारा मन का रावण क्या चेतेगा बोलो क्या ये सत्संग मेरा जीवन बनेगा हा सुन के इधर से इधर ही निकाल देंगे क्या हम संकल्प के साथ फिर एक भक्ति का राजाएंगे विनम्रता जियेंगे क्या हम लेकिन मन ने फिर भी मुझे मेरे संकल्प ने संकल्प भक्ति ने मुझे हनुमान ने जगाना चाहा है हनुमान स्वयं बंद कर जाते हैं और मेघनाथ उनको ले करके दरबार में पधारते हैं और दरबार में जब लेकर आते हैं तो रावण कहता है कि तुमने मेरी लंका में इतना विध्वंस किया है कौन है तू तो? तो कहा कि मैं रामदूत हनुमान और कहते हैं कि मैं, रावण मैं तुम्हें रावण में तुम्हें समझाने आया हूं कि तेरी लंका में कुछ भी बचने वाला नहीं है यहां हर लंका ढह जाती है और बन के अर्थ ही चिता की लकड़ियों पर यह देह चली जाती है झाक झाक और जाकर चुप झाप जाक। श्रीराम के चरणों में जाके क्षमा मांग और महालक्ष्मी को ने अर्पित कर दी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है सुन रहे हैं आप लोग अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है बोलो मन दशानन को मारना है दस इंद्रियों को रथ के दशरथ बनना है अब मन को लंका नहीं अवध बनाना है अवध माने जिसका कोई वध ना कर सके भगवान राम का वध बनाना है अथवा लंका ही बन के जीना है राम की भक्ति की बात करते हैं राम की कथा की बात करते हैं राम के भजन बहुत सारे गा लेते हैं लेकिन राम को जानना क्यों नहीं चाहते वो मेरी भीतर है वो घट घटघटवासी है वो सब में व्याप्त है और उसका प्यार देखो कि वो हमारा झूठ कपट नहीं देखता वो हमारे पापाचार और दुराचार नहीं देखता राम तो फिर बन के शबरी का राम हम पापियों के भी झूठे अन्न प्रभु प्रेम पूर्वक अगले क्षण में जीवन में लौटाते हैं रोम रोम मेरी रक्षा करते हैं और मेरे जघन्य अपराध देखो कि मैं सत्संग को भी अपने जीवन में घर नहीं बनाने देता वही लंकापति रावण कर रहा है वही मैं भी तो कर रहा हूं क्या चाहिए नहीं मुझको कि अंतिम रूप से अर्पित हो जाऊं श्री राम को और दिशाओं को गुला दूं कह दूं कि सिर्फ श्री राम का निमित्त बनके की जीऊंगा जगत निमित्त धर्म है और निमित्त को कोई पाप नहीं लगता कोई पुण्य नहीं लगता वो कसाई जो फांसी देता है वो पापी नहीं होता पुण्य और पाप का लेपन होगा जिसने न्यायाधीश के साथ जिसने फांसी का आदेश दिया है मैं निमित्त हूं श्री हरि का तो मेरे पुण्य और पाप भी तो नारायण को अर्पित है वे स्वयं उड़ते हैं तू चाहे सौ गाली दे जा मुझे सौ बार अपराध कर जा मुझसे मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं श्री हरि का में हूं वो जानेंगे तो जो हो जाते हैं निमित्त उनके उनको पुण्य और पाप भी नहीं लगते हैं और यही बात मानस में आई जिस चौपाई को लेकर के लोगों ने बड़ा शोर मचाया। कि जो उन्होंने कहा कि जो विप्र है विप्र माने जिसने पुण्य और पाप को का परित्याग कर दिया विप्रा जो विगत हो गया संपूर्ण उपलब्धियों से ना तो वो पुण्य को उपलब्ध करता है ना पाप को विप्र ब्राह्मण नहीं होता है और अज्ञान को मैंने शूद्र कहा है मानस में और सारे कथा वाचकी करने वाला मानस के अखंड पाठ करने वाला जिसका मन नहीं झुला है जो मन का मेला है जो मन का शूत्र है उसके सारे तप नष्ट हो जाते हैं और उसके पास कोई गुण नहीं है लेकिन वो विप्र है अर्थात उसने संपूर्ण प्रमुखताओं का उपलब्धियों का परित्याग कर दिया है और वो श्री हरि का निमित हो गया है वो अज्ञानी है लेकिन इतना भर यदि उसने कर लिया है तो वो सबका सिर मौर है जन्मना जायती शूदरा संस्कारात दुजुचते वेद पाठी भवे विपरा ब्रह्मजाती ब्राह्मणा यह आप सबके माथे पे लिखा है क्योंकि सनातन धर्म ने जन्म से कोई व्यवस्था नहीं मानी है ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो जब भी आपके घर में बालक उत्पन्न होता है तो आप बारह दिन का सूतक मनाते हैं क्यों जन्मना जाए थे शूतरा यदि ब्राह्मण होता या यथा वर्णा होता तो आप सूतक क्यों मनाते नाल काटने के लिए भी गांव गांव घर घर डोम चमार अथवा धानुक जाति की दाई आती रही है आज भी आती है और छठी पर्यंत जच्चा बच्चा को उसका छुआ करके ही खिलाया जाता है पक्के बीच बिजबे वालों में तो सनातन धर्म ने कहीं कोई भेदभाव नहीं दिया है एको ब्रह्म द्वितीय नाश थे ये तो संप्रदायों ने अपने खेल खेले गंगा आपको भूल गई गंगा के किनारे खड़े हजारों मठ आपको याद रह गए जबकि गंगा तो एक ही थी सर्वत्र गंगा ही थी वो भूल गई आपको धर्म किसी से भेदभाव नहीं करता और गीता में भगवान ने कहा है कि विनय युक्त ब्राह्मण में चांडाल में गौ में श्वान में हाथी में जो एक ब्रह्म का भाव करता है पंडिता समदर्शिना वो वही ज्ञानी है वो जो संदर्शी है जो भेद नहीं करता है हनुमान ने से उन्होंने कहा कि तुम अपराधी हो कहा मैं अपराधी नहीं हूं जिन्होंने खाना मेरा धर्म है मैं मैं तो वानर हूं तो फलों पर मेरा अधिकार है खाना मेरा धर्म है मुझे परमेश्वर ने बनाया जो मेरे भोजन में अवरोधक बन रहे थे और उन्होंने मुझे मारना चाहा मैंने उन्हें मारा है तो मैं अपराधी कहां हूं तो रावण ने कहा कि इसको दंड क्या देना चाहिए तो विभीषण बीच में आ गए उन्होंने कहा यह रामदूत है और दूत का वध करना राजनीति धर्म से तथा धर्म से दोनों प्रकार से यह अधर्म ही कहलाएगा तो सबने सलाह दी कि इनकी पूछ में आग लगा दो क्योंकि बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है बंदर को क्या प्यारी होती है पूछ प्यारी होती है और आप सबको भी तो पूछ प्यारी है, जिसकी पूछ गई उसकी पूछ गई बड़े बड़े नेता अस्पताल में भर्ती होते हैं और फिर रजिस्टर रखवाते हैं कितने लोग पूछने आए भाई पूछ कहां कहा तक है हा? तो कहा इनकी पूछ में आग लगा दो क्या कोई जो नियमित धर्म को जी रहा है जो भक्त है जो राम का दूत है उसे आग लगा पाएगा या हम इतवार को अगले प्रवचन में देखेंगे आए अब इस ऋचा को दोहरा लें जो आज की ऋचा है जो राम ऋचा है जो आत्मा की कहानी है राम जो घटघट वासी है हम सब में व्याप्त है और हमारा दुर्भाग्य देखो कि वो हमने व्याप्त है हम नहीं हैं व्याप्त उनमें काश ये सत्संग हमें उनमें डुबा पाए उनमें व्याप्त कर पाए उनके अमृत में बसा पाए तो जीवन धन्य हो जाए दिशा फिर से दोहराने त्व आगने संधि विचे प्रमाति ही जिनों ने बोर्ड से लिखा है शायद प्रमाती के पीछे सर्ग नहीं है वो लोग दो बिंदी लगा लें, आधा जो सा है ये सर्ग हो जाएगा तमाम आगने प्रमाति ही तम पिता वयस्कृत जामयो वाय संवास्